पाठ बाईस दस आज्ञाएं, सत्य परमेश्वर की आज्ञाओं का उद्देश्य हमारी पाप की स्थिति को बताना है बाइबल आयत। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसे की व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है रोमियो तीन बीस परिचय सीने पर्वत पर, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को दस आज्ञाए दी इन दस आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर ने नैतिक नियमों को दर्शाया गया ये सब समय में और सब लोगों के लिए है ये पाप के स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है रोमियो सात बारह इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है पाप क्या है यही बताना परमेश्वर के नियमों का उद्देश्य है हम क्या है यही बताना नियमों का उद्देश्य है इसका अर्थ है कि किस प्रकार परमेश्वर हमें देखता है परमेश्वर संसार का न्याय करता है उसने नियमों के द्वारा अपने स्तर को दर्शाया है परमेश्वर हमारे विचारों के साथ साथ हमारे कार्यों का भी न्याय करता है परमेश्वर के प्रत्येक नियम का हर समय पूर्ण रूप से पालन होना जरूरी है अगर कोई भी व्यक्ति एक भी आज्ञा को तोड़ता है तो यह सब आज्ञाओं को तोड़ने के समान है निर्गमन बीस एक ऐसी दो तब तो परमेश्वर ने यह सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर से अर्थात मिश्र दे ऐसी निकाल लाया मूसा परमेश्वर के पर्वत से नीचे उतर आया और परमेश्वर ने इस्राएलियों को दस आज्ञाएं दी निर्गमन बीस तीन तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना वह अकेला ही परमेश्वर है केवल वही ही सब का परमेश्वर होना चाहिए परमेश्वर किसी को भी किसी के साथ अपना स्थान बांटने की अनुमति नहीं देगा लोगों को जीवन में और जीवन के बाद किसी भी वस्तु के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है बहुत लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर आत्माओं को पहला स्थान दिया है और क्या करना है जानने के लिए उस पर निर्भर है किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम प्राथमिकता नहीं दी हम सब ने परमेश्वर का अनाज्ञा पालन किया है निर्गमन बीस चार से अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर कर न बनाना न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर योवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ जो मुझसे बैर रखते है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, वे मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर कर न बनाना और ना ही उसकी आराधना करना परमेश्वर आत्मा है उसका कोई शरीर नहीं है जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है उन्हें परमेश्वर का स्थान नहीं देना चाहिए जो कोई भी मूर्ति पूजा करता है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है निर्गमन बीस सात तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में न लेना परमेश्वर का नाम पवित्र है जब तक हम परमेश्वर के नाम का आदर के रूप में इस्तेमाल न करें तब तक उसका इस्तेमाल न करे कोई भी क्रोध में, में मेरा परमेश्वर और यीशु कहता है वह उसका अनाज्ञा पालन करता है निर्गमन बीस आठ ऐसी ग्यारह तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर युवा के लिए विश्राम दिन है उसमें न तो तू किसी भाई का कामकाज करना और न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास और न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो क्योंकि छह दिन में योवा ने आकाश और पृथ्वी और समुन्दर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया इस प्रकार योवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया विश्राम दिन को पवित्र माने परमेश्वर ने हमें प्रत्येक सप्ताह में एक दिन दिया है जिसमें हम आराम करना है अगर कोई भी विश्राम दिन में परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करता तो वह परमेश्वर की आज्ञा का अनाज्ञा पालन करता है निर्गमन बीस बारह तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जिससे जो देश तेरा परमेश्वर योवा तुझे देता है तो उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा तू अपने माता पिता का आदर करना परमेश्वर ने बच्चों को माता पिता उनका ध्यान रखने के लिए दिए है और परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी की छोटा अपने माता पिता का आज्ञा पालन करे और बड़ा उनका आदर करे और कोई भी अपने माता पिता का अनाज्ञा पालन ना करे और ना उनका अनादर करे तो वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है निर्गमन बीस तेरा तू खून न करना तू हत्या ना करना परमेश्वर सबको जीवन देने वाला है परमेश्वर के अलावा किसी के पास भी किसी भी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार नहीं है उत्पत्ति नौ छ जो कोई मनुष्य का लहू बहायेगा उसका लहू मनुष्य ही से हाथ बहा जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है निर्गमन 20 14 तू भेचार न करना तू भेचार न करना परमेश्वर कहता है कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक बंद होना पाप है शुरुआत में परमेश्वर ने हवा को आदम की पत्नी होने के लिए दिया पति पत्नी होने के नाते में वे एक तन थे परमेश्वर कहता है कि कोई भी कोई किसी को भी चाह बरी निगाहों से देखता है तो वह उससे बेबेचार कर चुका मती पांच सताईस अठाईस तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेबेचार न करना परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री आरोप कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेबेचार कर चुका परमेश्वर हमारे विचारों और कार्यो दोनों का न्याय करता है निर्गमन बीस पंद्रह तू चोरी ना करना परमेश्वर कहता है कि हमें किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेना चाहिए परमेश्वरी प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति को उनके अधिकार में देता है अगर कोई भी कुछ लेता है तो उसका नहीं है चाहे वो बड़ी हो या छोटी तो वह परमेश्वर का अनाज्ञा पालन करता है निर्गमन बीस सोलह तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना तू झूठ न बोलना परमेश्वर हमसे चाहता है की हम सदैव सच बोले क्योंकि परमेश्वर समय सच बोलता है परमेश्वर हमारे सब झूठ को जानता है जिस किसी ने भी झूठ बोला है उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है निर्गमन 20 17 तू किसी के घर का लालच न करना न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न ही किसी के दास दासी या बैल गधे का न किसी का किसी वस्तु का लालच करना तू दूसरे की वस्तु की लालच न करना बहुत से लोग लालच करते हैं और दूसरे की संपत्ति से जलते हैं। यह उनमें अस्तर को लेकर आता है और जो कोई दूसरे की वस्तु की लालच करता है वह परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ता है और वो पापी है इन दस में से आपने कौन सी आज्ञाओं को अपने जीवन में तोड़ा है क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों के साथ साथ हमारे कार्यों का भी न्याय करता है मैंने सभी दस आज्ञाओं का अनाज्ञा पालन किया है व्याख्या हमने परमेश्वर के नियमों का अनाज्ञा पालन किया है इसीलिए हम मृत्यु के योग्य हैं। परमेश्वर जो कि हमेशा सही कार्य करता है उसकी व्यवस्था अनाज्ञा पालन की सजा को बतलाती है सजा मृत्यु है परमेश्वर ऐसी हमेशा के लिए दूरी परमेश्वर पाप की क्षमा नहीं देता है जब तक उसका पूरा दाम चुक न जाए परमेश्वर ने हमें नियम दिए ताकि हम जान सके की पाप क्या है और हम सब पापी है